स्पष्ट वर्णों का ज्ञान हो इसलिए अलग अलग करके उच्चारण किया गया मिल करके उच्चारण करेंगे मिला करके तो दोनों वर्ण मिलने पर संधि कार्य होना चाहिए जैसे रमा आगे ईश रमेश बनता है रमा के आगे ईश रहेगा तो रमेश महा अगर ईश महेश होता है इस प्रकार अ के आगे ई रहेगा तो ए हो जाना चाहिए संधि अच्छा संधि में आएगा सूत्र आता है नहीं होता है इसलिए छोड़ छोड़ करके उच्चारण किया गया अ ई ऊन अलग अलग उच्चारण क्यों किया गया वर्णों का स्पष्ट ज्ञान कराने के लिए नहीं तो मिलाकर उच्चारण करेंगे अ ई मिलकर के ए हो जाएगा उसके बाद वो आ जाएगा तो एच या ए वह लग जाएगा अयु हो जाएगा अयु अ ई उ नहीं कहकर क्या क्या कहेंगे अयु तो स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा क्या वर्ण वर्णों का स्पष्ट ज्ञान कराने के लिए अलग अलग उच्चारण किया गया दो वर्ण में संहिता सन्निधि नहीं है इसलिए संधि कार्य नहीं हुआ स्पष्ट अलग अलग वर्णा है नेतावसान नटराज राज, राज ये नंदी सर काशी का ग्रंथ का श्लोक है पाणिनि महर्षि तांडव नृत्य करके नृत्य के अवसान समाप्ति में डमरू बजाए नटराज नटराजा राज नटराज राज नटराजा नाम राजा नट नृत्य करने में जो तांडव नृत्य करने में निपुण है उनमें श्रेष्ठ है ढक्काम ननाद ढक्का डमर को ननाद लिट लगाने में बजाया नव पंच बारम नव और पंच मिला करके चौदह बार बजाया किसले उद्धर तु कामा उधार करने के लिए करने की इच्छा से किसको सन आदि सिद्धांत सन का दि सिद्ध महापुरुष सब तपस्या कर रहे थे उनका उद्धार करने के लिए ज्ञान प्रदान करने के लिए उपदेश करने के लिए डंबर बजाया कितने बार चौदह बार ये तद विमर्श से शिवसूत्र जालम विमर्श से ये क्रियापद नहीं है ये सप्तम अंत है किस किस में जाना में इसे अर्थ कर दिया होगा ये परस में पद है इसलिए विमर्श से आत्म पद नहीं होगा विमर्शे विमर्श का सप्तमी में विमर्शे विचार कृत्य सती विचार करने पर यह निश्चय होता है कि यह शिवसूत्र जालम शिवसूत्र का समूह जाल है ये चौदह सूत्र है ऐसे नंदी केसर ने कहा था उपदेश किसको कहते हैं ऊण ये धातु है या नहीं सूत्र है सूत्र है माहेश्वरानी सूत्राणी तो उपदेश है अण रि, ये उपदेश है उपदेश है सूत्र भी उपदेश है उपदेश के अंतिम हल अण में नौकार की इत संज्ञा करने के लिए कोई सूत्र है हल अंत्यम इस सूत्र में कितने पदे अंत्यम हल में होने वाले व्यंजन बनना ऊन के नकारी की इत संज्ञा होगी रट में टकारी की इत संज्ञा होगी हकार की हल नहीं अंतिम नहीं व नहीं अंतिम नहीं वा क्या अंतिम नहीं है अंत में हल हो तो उसकी संज्ञा होगी अंत में है तो इत संज्ञा होनी चाहिए क्यों नहीं होता है हल नहीं यह यल नहीं है अंत्य नहीं अंत में होने वाले अंत्य होगा ह य व रट एक सूत्र है इस सूत्र के अंत में व है या, या है नहीं है इसलिए अंत में होने वाले व्यंजन बनने की इत संज्ञा है किस सूत्र से संज्ञा होगी इत संज्ञा करने वाले सूत्र अष्टाध्याय में एक साथ है किसके मालूम में पहले उपदेशे जनुनाशिक उसके बाद हलन्त्यम उसके बाद नाम विभक्तौ तुष्मा आदिइंटुब सह प्रत्य चुटु लसक्व तिते तस् लोप किसके मालूम है अष्टाध्यायी पहले आता है प्रथम अध्याय द्वितीय तृतीय पाद में भूवादयो धातवः उसके आगे अष्टाध्यायी किसके पास है है पढ़ो प्रथम अध्याय तृतीय पादे हो भूबादयो धातवः पहला सूत्र है दूसरा सूत्र है उपदेशे इति उसके बाद आएगा हलन्त्यम उसके बाद है आदिर इंटुरव ना है निय हो तो हाँ नीहो तो तुस्मा तृतीय हो गया न भी हो तो तुस्मा आगे आदिर एंटूड सह प्रत्य चुट्टु लसक तद्धिते कितने सूत्र है ये सात सूत्र लघु में आ जाते है न नहीं ये सात को याद कर लेना ये सात सूत्र एक साथ ही संज्ञा करने वाले है आगे तो आएगा अष्टाध्याय देख दे करके ये सात सूत्र है पहला सूत्र क्या है उपदेशेजनुनाशिकुलस उपल्त नीक्तौ तुस्मा आदिइटुब सह प्रत्यय से चुटुशक्त लोप ये सात सूत्र के पीछे आ जाता है तत्लोप सात सूत्र याद कर लेना एक साथ ईद संज्ञा करने वाले सूत्र है ये सब आगे आगे कहीं कहीं आएगा ये सात सूत्र के बाद आएगा तत्प हलंतम सूत्र में वृत्ति की व्याख्या हो सब न्याख्या कुछ सूत्रम पदम सूत्रेश शु का क्या अर्थ सूत्र में अदृष्टम पदम वही जो पद नहीं दिखता है पद शब्द दिखता है क्या शब्द दिखता है नहीं दिखता है सूत्र में तो पद नहीं दिखेगा और कहाँ पद दिखेगा हल सूत्र में पद दिखता है कितने पद दिखता है किस इंद्रियों से दिखता है श्रवण इंद्रियों से शब्द दिखता है हाँ दृष्टि जो दर्शन का था ज्ञान दिखेगा नहीं जो पुस्तक में लिखा है ये शब्द नहीं है ये तो लिपि है संकेत है इसलिए पद दृष्ट नहीं होता है दिखता नहीं है दृष्ट का अर्थ है ज्ञात अदृष्ट का तो ज्ञात अश्रुत स्रोत्रेश शुर अदृष्टम का अर्थ अश्रुतम श्रोत्र में जो पद श्रुत नहीं सवर्ण में नहीं होता है आता है अदृष्टम पदम शब्द दिखता नहीं शब्द तो श्रोत्रग्राह्य गुण शब्द श्रवणे देश ग्रहण होता है सूत्रेश अदृष्ट अदृष्ट का अर्थ अश्रुत सूत्र में जो उच्चारण नहीं किया गया श्रवण नहीं किया गया पद सूत्रातराद सूत्रातराद का अर्थ अन्यत सूत्र सूत्रातर अन्यों ग्राम क्या कहेंगे ग्राम अन्यो देशातरम अन्य स्थान स्थातर इस प्रकार अन्य सूत्रम सूत्रांतरम तस्मात् सूत्रांतरात इसमें समाज करने वाले एक सूत्र है बहुत को मालूम है क्या मैं सूत्र है मयूरभ्यंसका दयाच क्या सूत्र बोलो मयूर व्यंसका दयाच जिनको मालूम है बोलो मयूर हाँ ये सूत्र बार बार ध्यान में आता न सूत्रांतराद क्या था अन्य सूत्र से अनुवर्तन वर्तन मृत्यु बर्तन रखना चाहिए अनुकांथ पीछे अनुकाथ पीछे उसके पीछे इसको रखना चाहिए पूर्व सूत्र में आ गया उसके पीछे इसको रख लेना चाहिए तो पहले उपदेशे अच अनुनासिक फिर हल आ गया उपदेशे पहले सुना था उपदेश को यहाँ लेकर रख देना उपदेशे हल अंत्यम फिर ईत को भी ले आओ अनुनासिक ईथ हल अंत्यम आ गया हल आ गया तो सूत्र जो पहले अच था वो अच को नहीं लाना क्योंकि यहाँ हल सुनाई पड़ा अंत्यम कह दिया इसलिए वहाँ अनुनासिक में नहीं आएगा उपदेश से आ जाएगा इत आ जाएगा हलअतम सूत्र क्या बन जाएगा उपदेश अंत्यम हल हल उपदे अंत्यम उपदेश अंत्यम हल इत आगे साथ जोड़ दो तो? हो इत हो जाओ यही वृत्ति बनाते समय इसे करते हैं जो सूत्र में नहीं पूर्व सूत्र से लाना पड़ता है पूर्व सूत्र भी लघु में जो पूर्व सूत्र नहीं अष्टाध्यायी में जो पूर्वसूत्र अष्टाध्यायी सूत्र देखे ना उसमें पूर्व सूत्र क्या उसमें से एक एक पद कहीं ले करके बना देते हैं वृत्ति सूत्रे स्वादिष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र जहाँ जो शब्द की आवश्यकता जहाँ जैसे व्याख्या करते हैं पूर्व सूत्र से ला करके अर्थ किया जाता है हो गया सूत्र आगे तस्वुभ अर्दश अदर्शन लोप लो फिर बोलो अदर्श ये भी एक संज्ञा सूत्र है इत संज्ञा नहीं करता है किंतु अन्य संज्ञा करता है इित संज्ञा करने वाली सूत्र हो गई ये भी एक संज्ञा करने वाले सूत्र है संज्ञा च परिभाषा देशो अधिकारस्य एवं प्रकार सूत्र है संज्ञासूत्र परिभाषा सूत्र संज्ञा च विधि नियम अतिदेश अधिकार ये सब क्रम से बताएँगे ये संज्ञा सूत्र है विधि सूत्र आगे आएगा बताएँगे संज्ञा परिभाषा परिभाषा सूत्र भी जब आएंगे बताएँगे से आदि परिभाषा सूत्र आगे आएगा तो ये सब अलग अलग सूत्र ये संज्ञा सूत्र आदर्शनम लोप है संज्ञा सूत्र में संज्ञा नाम एक होता है नाम और जिसका नाम है उसको क्या कहेंगे नामी एक संज्ञा उसको कहेंगे संज्ञी यश्य संज्ञा अस्थि सज्ञी संज्ञा तो संज्ञा वाला नामी कहते हैं नाम वाला को कहते हैं नामी संज्ञा अश्य अस्ति अस् अस्तित्व संज्ञी संज्ञा सूत्र में देखना पड़ेगा संज्ञा क्या है संज्ञ क्या है संज्ञा क्या है पहले देखो और किस की संज्ञा हलन्तम सूत्र ये संज्ञा सूत्र है संज्ञा सूत्र है अभी था संज्ञा तो। क्या है, है? नाम कौन कहते हलन्त्यम सूत्र में में संज्ञा क्या है क्यों नाम क्या कहते संज्ञा क्या था नाम नहीं पूछते हलन्त्यम सूत्र में संज्ञा क्या संग्या है इति है संज्ञा क्या संज्ञा है इति इत संज्ञा नहीं संज्ञा क्या है इत है संघी कौन है अभ्य उपदेश में होने वाले अंतिम हल पूरा उपदेश अंतिम हल ये संघी संगी हो गया उपदेश अंतिम हल ये संगी और संज्ञा क्या है इत किस सूत्र में हाँ। <coughs> क्या चलता है रुपया गिनती करते हो क्या हाँ सुनो सीधा सिद्धा बैठो ऐसा नहीं करते दे ये क्या बैठना है चिंता बड़ी आकाश को कहाँ भेजना है नहीं तो गिर जाएगा अदर्शनम लोपम संज्ञा है लोप क्या संज्ञा है लोप और संज्ञा क्या है अदर्शनम लोप कहेंगे लोक में कहेंगे लोप हो गया नष्ट हो गया समाप्त हो गया तो व्याकरण में जब लोप कहीं आएगा सूत्र में लोप का क्या अर्थ करेंगे उसको काट कर फेंकना है या हटा देना है नहीं कहते अदर्शनम व्याकरण सूत्र में जब चलेगा जहाँ लोप शब्द आएगा लोप का क्या अर्थ करेंगे अदर्शनम लोप है संज्ञा तत् लोप जहाँ लोप शब्द आएगा लोप का क्या अर्थ करेंगे अदर्शनम शब्द का दर्शन होता है तो आदर्शन तो शब्द का आदर्शन होता है अधर्शन का अर्थ क्या करना अश्रवणम दर्शन ही ज्ञान शब्द का ज्ञान होता है श्रवण इंद्र के द्वारा अदर्शन का क्या अर्थ होगा अश्रवणम श्रवण नहीं होगा अश्रवण नहीं होगा तो उसके लिए उच्चारण भी नहीं होगा अधर्शन का अर्थ क्या करना पड़ेगा अश्रवणम अनुच्चारणम अनु उच्चारण भी नहीं होगा लोप जहाँ आदर्श कर देगा लोप हो उसका उच्चारण भी नहीं करना अश्रवण भी नहीं होगा और उच्चारण करेंगे कान देकर बंद करेंगे ऐसा नहीं होगा उच्चारण करेंगे तो श्रवण हो जाएगा इसलिए अदर्शन का तो अश्रवणम और अश्रवण होगा तो उच्चारण भी नहीं होगा इसलिए अनुच्चारण अर्थ करना पड़ेगा किंतु संज्ञा क्या है लो क्या लो। हाँ क्या वृत्ति में क्या दिया प्रसस्त से दर्शनम लोपसंज्ञ सत् आदर्शन लोप कहेंगे जो अश्रवण कहेंगे अनुच्चारण तो लघु सिद्धांत कौमुदी इसको बोलते समय ट का उच्चारण होता है ट उच्चारण होता है ट का श्रवण होता है तो क्या लघु सिद्धांत कौमुदी इसी में टोपसंज्ञ कहगा यहाँ का, का ट नहीं लघु सिद्धांत कौमुदी में ट ड इनका श्रवण होता है उच्चारण होता है तो फिर इनको क्या लोप पकाएंगे इसलिए प्रसक्त से जो प्राप्त हो उसका उच्चारण नहीं करेंगे ये लोपकार तो जो प्राप्त ही नहीं उसका उच्चारण नहीं किया उसको लोप कहेंगे? प्रसक्त क्या कहें क्या प्राप्त प्रसक्त जैसे अ ई ऊण अ ई ऊण कहते समणकार अ ई का उच्चारण करते उसके बाद क्या बने ऋणकार नकार उच्चारण प्राप्त होता है प्राप्त होने है पर भी उसका उच्चारण नहीं करना श्रवण नहीं करना उसका नाम लोप जो अप्राप्त है ही नहीं उसका क्या अनुच्चारण करना जिसका है ही नहीं उसका उच्चारण होना है क्या जो शब्द हो उसका उच्चारण की प्राप्ति है है ही शब्द नहीं तो उच्चारण नहीं होगी उच्चारण नहीं होने मात्र से उसको लोप नहीं कहते अभी तो प्रसक्त हो के उच्चारण नहीं हो उसको कहेंगे लोप अक प्रत्याहार में क्या प्रत्याहार अक अक प्रत्याहार में कितने बनाते हैं अ ई ऊ देखो ऊ कहने के बाद अणकार का उच्चारण करना था अ के, के बाद अणकार है प्रसत्त है उच्चारण उसका लोप नहीं उच्चारण नहीं किया तो उसका नाम है लोप अ ई उ री, ली कहते समय अणकार उच्चारण हुआ ककार का उच्चारण हुआ इसलिए हो गया लोप संज्ञा होने से उच्चारण नहीं हुआ और कई कोई कहेगा अण में ट तो उच्चारण नहीं होता है तो लोप कहेंगे यहाँ ट यहाँ यहाँ तो प्राप्त ही नहीं इसे यदि आप जो प्राप्त हो उसका यदि अश्रवण होता है अनुच्चारण होता है उसका नाम है लोप इसे जहाँ जहाँ किसको लोप करेंगे जो प्राप्त है उसका श्रवण उच्चारण नहीं होगा लोप करने का अर्थ है प्रसक्त से लोपसंज्ञम सो लोप संज्ञा यस्य तत्व लोप संज्ञ लोपसंज्ञ का तो लोपसंज्ञक लोप संज्ञावाला लोपसंज्ञा वाला को क्या कहेंगे लोपसंज्ञक लोपसंज्ञम ये बहुब्री जैसे पीतांबरम पीले वस्त्र के पीतांबर कहते हैं किंतु पीतम अम्बरम यस्य जिसके पास पीतम वस्त्र है वो पीतांबर है विष्णु इसी लोपसंज्ञा जिसकी है वो हो गया लोपसंज्ञम लोपसंज्ञ क्या था लोप संज्ञा नहीं लोप संज्ञा वाला लोपसंज्ञ लोपसंज्ञक लोप संज्ञा वाला क्या संज्ञा है लोप और अदर्शनम प्रस तदर्शनम अदर्शनम अदर्शन हो गया लोपसंज्ञा वाला तो संज्ञा क्या है लोप असंघी कौन है अदर्शन दे सो अदर्शनम लोपसंज्ञम लोपसंज्ञा वाला संगी संघी कौन है Osionfish. आदर्शन प्रसाद आदर्शन योग्य संघी सं क्या है लोप ये सूत्र हो गया आगे तस्ोप तोप तस्त तो लोप सै नादाद्य क्या बोलो ना देखो मैं अभी बताया था लोप लोप गीत संज्ञा करने वाले सूत्र कितने है साथ हैं साथ के पीछे कौन आता है तस् लोप त तत तस्य तत्मस मतलब का चैत्र व्याकरण पढ़ता है उसके पास पुस्तक दो तीन पुस्तक उसके पास मत मतलब किसके पास है चैत्र के पास आपके पास नहीं चैत्र के पास पहला जिसका नाम लिया आगे तस्य कहेंगे तो उससे क्या ही परामर्श होगा य आगछति स व्याकरण जो आ रहे वो व्याकरण है व्याकरण की ज्ञाता है तो स कहें तो कौन लेना जो आ रहे चैत्र पठती तस् बुद्धि समीचीना तस्ति कस्य पहले जिसका नाम लिया पहले लोप आ गया सात सूत्र में फिर कहते तस् त से कस्य लोप न इति सात संज्ञा वाली क्या सात क्या आगे इति उपदेश जनुनाशिक इति हलंत्यम इति सब इति होगी सात इति संज्ञा करने वाले कितने हो गए सात सात सूत्र में इत रह गया फिर तस्य कहीं तो किस कर लेना इत तसे कहा इतः इत शब्द मरुत्व जैसे बनेगा मरुत्ष्टीय गोचन क्या बनता है मरुत और मरुतः कितने स्थान में बनेगा वचन ज्यादा नहीं बना जितने पूछेंगे कितने स्थाने बनेगा मरुतः कितने स्थाने बनेगा चार स्थाने। पहला प्रथमा बहुवचन दूसरा रुको पूछ नहीं पड़ा चतुर्थ क्या है षठी एक वचन और द्वितीय द्वितीय बहुवचन है द्वितीय प्रथम क्या है प्रथमा बहुवचन तृतीय पंचमी बहुजन की संख्या मरुत ईत का क्या बनेगा इत ईत शब्द का रूप बोलना पड़ेगा बैल बोलो प्रथम भी होती एक प्रथम लाइन बोलो इत शब्द का रूप इत इत द्वितीय इतम त्रिव इत बोलो समीर के इते इता बोलो इत क्या बोला इतो इत सुबोधन क्या होगा हे इ तृतीया क्या बनेगा सप्तमी क्या बोला इतो इतु ठीक तस्य का अर्थ है इत जो वृत्ति में क्या तस्य आगे तस्तमें तस्य का अर्थ है तस् कस्य तो सूत्र तरह लपूत्र में तस् वृत्ति में क्या तो से आ गया तस्य का अर्थ है सूत्र में जो तस्य ते ओ तब्देश करेंगे शब्द शब्द शब्द इथ नहीं इत, होगा इता इत, तो, क्या लेंगे इत तस् क्या तो होगा तस्य तस्य क्या करें ई होने से आ, और अल करके ए हो गया क्या अर्थ तो लगे आदि गुण क्या तस्य इतो इतो दिया है इतो लोपह इतो दिया है हाँ या जो जानते हसीच सूत्र लगता है मालूम मालूमेश तो में इत था इतस के सू हो जाएगा फिर हंसी से रूप को ऊ हो जाएगा फिर आदिगुण से गुण हो जाएगा तस्य तो लोप तत् मतलब उस उसका उसका मतलब इत संज्ञा का लोप हो जाए इत संज्ञा की सूत्र से हुई केवल हलता नहीं, नहीं। सात है आपको मालूम है सात सूत्र है तस ये तो आपको अच्छा माहेश्वर सूत्र कितने हैं इनमें कितने संगे होंगे चौदह चोड़ है, है? तेरह चौदह नहीं लॉन्ड में एक अकार आएगा और बाकी चौदह सूत्र के अंत में एक एक नहीं चौदह नहीं एक तेरह क्यों होगा चौदह सूत्र में चौदह है नहीं चौदह तो अंत में है हलांत्यम सूत्र से चौदह संख्या के है और लण सूत्र में अकार भी इित संज्ञ के है और हलांत्यम सूत्र से होगा नहीं।, नहीं कि सूत्र से ही उपदेश नहीं उप उपदेश जनुनाशिक सूत्र से लण अकार हो जाएगी इित संज्ञ हो जाए पंद्रह अच्छा अयुण में ककार ये ईत संज्ञा के है कि सूत्र से ईत संज्ञा होने के बाद उसका क्या कार्य होगा तत्स्य उसका लोप हो जाएगा उच्चारण नहीं होगा यहाँ कहते यदि उच्चारण ही नहीं करना सुनाई में नहीं, नहीं तो इसको क्यों पढ़ते सूत्रकार बोलते समू क्यों बोले डम्बर बुजारते समय अयू ने क्यों कहा खाली कहना चाहे अ यू री ऐसा कहना था यदि उच्चारण नहीं करना श्रवण नहीं करना लोप करना तत्व फल अत्य हम कहेगा ये सब ईतः के तत् लोग, लोग कर लो उच्चारण नहीं करो शवण नहीं करो यदि उच्चारण शवण नहीं करना है तो पहले क्यों कहा गया अयुण कहते नादयो अनाद्यर्थ नादय न ना आदि में जिसका हो इसको उसको कहेगा आदि में हो तो क्या होगा न और आदि मिल जाएगा अणादि क्या शब्द होगा ये इकारांत है अकारांत है एक हरि शब्द है हरि शब्द का जैसे रूप नादि का भी रूप बनेगा हरि शब्द का प्रथम एक वचन क्या प्रथम क्या बनता है हरि हरि हर नादि का क्या बनेगा नादि नादि नादय ना द्वितीय नादिम नादिम नादिम, नादिम, नादिम। तृतीय ना दे बोलो जोर से ये इधर बार इधर शायद चलेगी सातुर्थी बोलो ना दे पंचमी बोलो सहु नादे नादिभ्याम ष्ठी नादे नादी नाम सप्तमी नाद क्या मैं गलत बोल रहा गलती नाद ना ना ना आगे ना दे चतुर्थ बोलो तृतीय बोलो हाँ प्रथम बहुत क्या बनेगा क्या बनेगा नादय जितने पूछेंगे बता दो तीन नहीं बोलना। प्रथम बहुत जन क्या बनेगा नादय आगे दिया है आगे क्या है न आदि कितने हैं? चौदह है, है। लड़ में अकार की अभी संज्ञा नहीं हुई हलन तुम सूत्र के बोलाया नौ आदि कितने है चौदह चौदह का उच्चारण क्यों किया गया अनाद्यनाद्यर्थ अन्न आदि के लिए भोजनार्थम का क्या होगा भोजन के लिए पठनार्थम क्या अर्थ पठन और अनाध्यर्थ का क्या होगा अनादि के लिए अन्न के लिए अनाध्यर्थ बहुवचन है अनाध्यर्थ अनाद्यर्थ अनाद्यर्थ द्वितीय बोलो तृतीया अनाद्यारे न क्या बनेगा चतुर्थी थ का क्या हो गया अन् आदि के लिए नादि किसके लिए अन् आदि के लिए अन इत्यादि अन इत्यादि इत्या कितने हैं अन इत्यादि चौदह हैं हाँ बयालसी न आदि चौदह है आदि कितने हैं हैं बयालसी उसको अण अच्छ अक आदि कहेंगे उनका नाम है प्रत्याहर। अण आदि नाम संज्ञा बनाने के लिए ही नक्कर आदि का उच्चारण किया गया अण आदि नाम बनाने के लिए संज्ञा बनाने के लिए इस संज्ञा बनाने से आगे व्याकरण सूत्र बनेगा अच्छ हल अट ये सब कहने के लिए जब तक ऐसे एक एक नाम नहीं बनेगा तो व्याकरण सूत्र नहीं चलेगा इसे अण आदि संज्ञा बनाने के लिए नकार ककार चकार उ, नकार, चकार आदि वर्णों का उच्चारण किया गया है नादयो उद्यथ ना नादय अनाद्यथ यहाँ क्या सूत्र रहता है नादयो उद्य ना था होने के लिए अतो रो अपुलता रता जो जानते हैं जो जिन्होंने पढ़ लिया नादय नादय अनाद्यथा क्या कहेंगे प्रत्यक्षता किसी कहेंगे नादयस अज अस जस का अस है स को हो जाएगा ससो तो रू उसके रू होने के बाद लग जाएगा सूत्र अतो रो रुता दृते रू को हो जाएगा पहले क्या है नादय का अकार है अ के आगे ऊ रहने से आदादयो आगे क्या है अनाद्यर्था में अ है ओ के आगे अ रहेंगा तो एंगह पदाता दति पूर्व रूप हो जाएगा क्या रहेगा नदाद्य क्या रहेगा वर्ण अनादि संज्ञा के लिए आगे क्या उपदेशें आदिंत सहेता आदि आदिना सहेता आदि प्रथम आय को जन बनेगा हरिजैसे बनेगा आदि आदि अंत्येन देखो हल में अंत्य शब्द आ गया यहाँ भी अंत्य आ गया अंत्ये न अंत्य शब्द का अर्थ अंत में होने वाला अंत्ये न अंत एक अलग शब्द अंत्य अलग है अंत में होने वाले का नाम अंत्य अंत्य भव भावा, भवम इति अंत्यम आदिर अंत्यन सह सह अलग पद है आगे क्या पद है ईता कितने पद सूत्र में हो गया चतुर्थ पद क्या है इता, इता। ये कहाँ का रूप है तृतीया ये जो तृतीया वचन बना द्विवचन क्या बनेगा क्या बनेगा ऐद्या क्या बनेगा सप्तमी में क्या बनेगा इति हेतो इत्सु चतुर्थी में क्या बनेगा ऐद्या तृतीया इता अन्तेन इंत इति क्या विशेषण है अंत्य अंतन इता सह आदि अन्तेन इता सह आदि रामेण सह गच्छ क्या अर्थ होता है राम के साथ जाओ अंत्यन इता सह अर्थ करेंगे अंत में होने वाले इत के साथ अंत में होने वाले इत के साथ अंत में होने वाले इत, इत के साथ कौन है आदि ही अंत्यन ऐता सहित आदि सूत्र का अर्थ हो गया अंत में होने वाले इत के साथ आदि ये सूत्र इतने हैं ये भी संज्ञा सूत्र है ये क्या सूत्र है इसमें क्या संज्ञा है और कुछ संज्ञा विदोह निकालना पड़ेगा पहले आ गया सूत्र तत् लोप यह क्या संज्ञा करेगा ये संज्ञा सूत्र नहीं ये विधि सूत्र है विधान करता है लोप संज्ञा करने वाले सूत्र क्या है अदर्शनम लोप और दूसरा दूसरा सूत्र नहीं तस्य लोप लोप संज्ञा करेगा ये लोप आदेश करता है लोप विधान करता है ये विधि सूत्र है कभी कभी सूर्य से पढ़ाते पढ़ते समय कोई कोई बोलते दे दो एक सूत्र अदर्शनम लोप अरे के तस्य लोप दो सूत्र तो है लोप करने वाले दो सूत्र नहीं लोप संज्ञा करने वाले कितने सूत्र है और लोप विधान करने वाले एक सूत्र तस्य लोप ये विधि सूत्र है संज्ञा से परिभाषा से विधिर् नियम ये विधि सूत्र आ गया और आगे सूत्र आदिर अंत्यन सहित ये भी संज्ञा सूत्र है अंत में होने वाले ईत के साथ आदि ये संज्ञा सूत्र है वृत्ति में दिया नेता सहित आदि मध्यगा सच संज्ञा सन्त में होने वाले इित के साथ आदि वर्ण जैसे अ ईण में अंत्य इत है कार है आदि है अकार न के साथ अ को मिलाकर गुस्सान करेंगे क्या बोलेंगे अ ये हो गई संज्ञा ये सूत्र संज्ञा सूत्र है ना ये संज्ञा है अंत्यन नेता सहित आदि आदि अंत्यन संहिता ये किसको कहता है संज्ञा एक संज्ञा है क्या संज्ञा हो गई अन्न केंद्र संगी क्या है नहीं कहा गया अंते नेता सहित आदि संज्ञा है किसकी संज्ञा है ये पहले और अंत्यम बोल देंगे एक समुदाय का पहला और अंतम बोल देंगे अपने आप बीच वाला उपस्थित हो जाते हैं उपस्थित होते हैं न नहीं इसे लिखते समय लिखते हैं यहाँ कितने साल रहे उन्नीस सौ पचास ले करेंगे इसे करके अठसठी करेंगे 50 से अठसठी 50 से चौवन कर देंगे पचास ऐसे कर चौवन ले दिया तो 50 से चौवन तक तो रहा बीच में थाया या चला गया था हाँ चला जाएगा तो 50 से चौवन नहीं कहेंगे यहाँ तो रहा इतना अ कह करें न कह दिया अ एक अवयव समुदाय है पहला नाम ले लिया अंत में दे दिया तो बीच वाला बुद्धि में आ जाएंगे तो किसके संज्ञा है मध्य गान अंत नेता सहित आदिर ये संज्ञा है कस्य संज्ञा संज्ञा होगी किसकी संज्ञा उत्तर दिया है मध्य गान मध्य में होने वाले अवयव का नाम आदि अंत कह दिया तो मध्य उपस्थित हो गए मध्य में कितने बनाएंगे दो ई कितने आएंगे ई दो है अच्छ प्रत्याहार बनाएंगे अंत में इत संज्ञा के चकार क्या सूत्र है चकार करने के लिए सूत्र क्या है हल अंत्यम ये चकार किस सूत्र के अंत्य में है किस सूत्र के अंत्य तो। में है आई औच चकार किस सूत्र के अंत्य में है आई औच उसकी संज्ञा किस सूत्र से होगी हल अंत्यम अंत्य तो हो गया चकार उसके साथ आदि अय उनके रखो अच हो जाएगा ये अच एक संज्ञा है कस्य संज्ञा मध्यगाना मध्यगामी कितने आएंगे ई री रि ए ओ मध्यगामी आ गई आठ हो गए और स्व्य च एक सूत्र पहले सौम रूपम अपना भी लेना स्वयच मध्यगामी लेना और अपने को भी लेना अपने को लेंगे तो क्या अन्यार में कितने आएंगे मध्यगामी दो और आदि कौन है तीन हो जाएंगे अष्प्रत्यहारे में मध्यगामी कितने और आदि कौन है आगा। आगा। ये बिलना न ना हो जाएगा अंतिम को तो नहीं लेंगे क्योंकि उसकी ईत संज्ञा होती लोप हो जाता है और हाथी को भी लाते होकर हो शांत तो होकर बैठो अंत में होने वाले इत संज्ञा के बनने के साथ आदि बनना यहाँ तक संज्ञा है और संज्ञे मध्यगामी और आदि वर्ण मध्यगान सस्यच संज्ञा स्यात देखो सूत्र देखने पर वृत्ति में दिया है संज्ञा सियात ये सूत्र संज्ञा करेगा संज्ञा कौन होगा नेता सहित आदि अच एक संज्ञा है हल भी संज्ञा है हाल संज्ञा है।, है हाल के लकार और हयोव्रट के हकार मिला देंगे तो हल संज्ञा है इसी प्रकार अंत्यनिता सहित आदिर मध्यगा स्वच्छ संज्ञा स्या संज्ञा ये सूत्र संज्ञा सूत्र है कौन सूत्र अभी कितने संज्ञा सूत्र हो गए पहला है अल अंत्यम दूसरा है तृतीय हो गया आदिर अंत्यन संहिता इसमें इत संज्ञा करने वाले सूत्र एक ही और दूसरा सूत्र क्या संज्ञा करेगा लोप और तीसरा सूत्र क्या संज्ञा करेगा तीसरा सूत्र संज्ञा करने वाले क्या है हर अंतम आदि सहेता ये सूत्र है क्या संज्ञा करेगा अन अच्छ अट ये संज्ञा है कितने संज्ञा है अच्छ आदि अण आदि अण आदि संज्ञा है आदिर अंतेन सूत्र के द्वारा संज्ञा बनेगी क्या संज्ञा क्या संज्ञा अन आदि है किस सूत्र से संज्ञा अण संज्ञा बनेगी आदिरंतेन संहिता संज्ञा सूत्र है कितने संज्ञा बनेगी अन पहला है ऐसे संज्ञा बनेगी अन अक अच अट ऐसे संज्ञा बनेगी हल इत्यादि बनेगी आदिरंतेन संहिता इसमें तो जो अधिक समझना है आगे समझना है ये ई संज्ञा करने वाले बनना आगे क्या दिया वृत्ति में दिया ना। है ना। यथानीति नाम संज्ञा यथा अण इति अण एक संज्ञा है अण इति संज्ञा कस्य संज्ञा अ इ ऊ वर्णा कति नाम तया नाम कितने सं कितने की संज्ञा है तीन की कौन कौन तीन है अ उसे में संघी कितने है असंज्ञा कितने? कितने, तो हाँ, कितने है एक आदि अंत्यन सहित सूत्र से कितने संज्ञा बनेगी हाँ एक अण संज्ञा बनेगी और भी संज्ञा बनेगी अण संज्ञा में संज्ञा कितने है अ उण एक संज्ञा है है संज्ञा एवं अच हला एवं अच्छ हला एवं अच्छ अच्बे की संज्ञा है किस सूत्र से आदि आदिर अंत्य सहयता अंत्य चक्कर आदि में अरखू अच की संज्ञा कस्य संज्ञा मध्यगान मध्यगामी वर्ण कहाँ से शुरू करेंगे ई से मध्यगामी कौन कौन बोलो ई और सस्य चको नहीं अका कितने हो जाएंगे न की संज्ञा है अच्छ अच्छे संज्ञा संज्ञा कितने एवं अच्छ हल इत्यादि अल इत्यादि हाँ हल हर टिके हे करके लाना कर कितने बनाएंगे चौथी से हाँ दो बार हाँ ना एक लिया हा अबरा टी के हल के होनों दोनों मिला कर चौतीसी है एक हट जाएगा तो और एक अल अल अ से लेकर के हल के लकार तक तो जाएंगे इसमें व्यंजन बनाएंगे या स्वर बनाएंगे हाँ अ ई उ सब मध्य गान कहाँ से दूर करेंगे ई से लेकर के अस्व सौन है हाँ हाँ ये सब उसकी संज्ञा है एवं अच हल अल इत्यादि है इत्यादि संज्ञा बनेगी सब संज्ञा करने वाली सूत्र हो होगी आदिरंतेन सहेता आदिरंत्यन सहेता सह क्या अभिभति अव्य इता तृतीया अंत्येन तृतीया एक है सह और इता इसमें क्या सूत्र लग जाएगा आद गुण है हाँ सह में अता का ई दोनों मिलकर क्या हो गया ए हो गया किस उत्तर से आद गुण सहेता इता स्त्रिंग पुलिंग है स्त्रिंग है? है इता क्या का रूप है तृतीय एक है जैसे मरुत का मरुता बना स्त्रिंग हो जाएगा ईत का क्या बनेगा इता तृतीय एक है पॉलिंग है तिल तिल है नहीं